अष्ट मन्त्राणां पाठ पठिन यजुर्वेदस्य एकत्रिंशत्तमाध्यायस्य द्वितीयो मन्त्र पठिष्यते व्याख्यासके च आ यदुर्वेद के बती अध्याय का दूसरा मन्त्र पढा जाय औति व्याख्या शानो यदा यदा सृष्ट्यभूतदा तदा निर्मिता इदानीं भरति पुनर्विष्यति यत् आधारेण सर्वं वर्तते वर्धते तत् समेव परेण परमात्मानम् उपाधिष्ठ न अस्मात् इतरम् ईश्वरे जग जग सृष्टिः सर्वती किस समय धारण करता फिर विनाश करके रचेगा इसके आधार से सब वर्तमान है और बढ़ता है उसी सब के स्वामी परमात्मा की प्रार्थना करो इससे हिंद की नहीं इसकी वेरस्था है बताया गया है कि इस संसार में भूतम् जो कुछ उत्पन्न हुआ है और यत् जो आगे उत्पन्न होगा तल सर्वम वह सबका सब, सब पदा समुदाय चे वो हमे इन देखता हो या न देखता हो फूल रूप हो या सूक्ष्मरूपे रूप हो हमारे निकट हो अथवा दूर हो तो जितना भी सब जगत उत्पन्न हुआ है और होगा और यद् अन्येन अतिरोपति और जो अन्न के साथ बढ़ता है सामान्य भाषा में हम अन्न का अर्थ समझते हैं गेहूं चावल जो हम भोजन खाते हैं उसको हम अन्न कहते हैं यहां अन्न कार्य भोजन आदि के साथ साथ जो भोजन को उत्पन्न करने वाली पृथ्वी है उस पृथ्वी का नाम यहां पर अन्न है क्योंकि ये अन्न भी पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है तो इस कारण इसको भी अन्न नाम दिया गया है तो पृथ्वी आदि पदार्थों के साथ जितना भी जगत अतिरोहति बढ़ता है तो संसार में जितने पदार्थ उत्पन्न हुए जितने होंगे और पृथ्वी आदि उनमें से एक उदाहरण दिया गया ये सद् सब, सब पदार्थ कौन बनाता है पु ईश्वर ही बनाता है यहा पुरुष शब्द शब्दकार ईश्वर है कल भी मन्त्र मे बया सहस्र शीर्ष पुरुष असंख्यार्थ सिर है जिमे परुष यद्यपि परुष शब्द से आत्मा का ग्रहणता पुरूषकार्थ जीवात्मा भी है परंतु यहां पुरुषकार्थ ईश्वर है तो संसार में जितना भी पदार्थ समुदाय उत्पन्न हुआ है जो बनाया गया है जिसका निर्माण किया गया है वो स्थल पदार्थ जैसे बड़े बड़े पिंड हैं पृथ्वी सूर्य चंद्रमा असंख्य तारे अथवा सूक्ष्म तत्व हों छोटे छोटे पदार्थ जो हमें आंखों से भी नहीं दीखते छोटे छोटे कण जलग्नि वायु पृथ्वी आदि के और उनसे भी सूक्ष्म जो इंडिया है आदि आदि पदार्थ इन सब स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों को पुरुषा एवं रचयती ईश्वर ही बनाता है ईश्वर के बिना इन सृष्टि के पदार्थों को और कोई नहीं बना सकता एक बात तो यह बनाने की कही और दूसरी बात कही <coughs> एक बार किसी व्यक्ति ये प्रश्न उठाया था कभी कुछ स्वामी जी स्वामीजी महाराजने चर्चा की कि ईश्वर सर्वाव्यापक है, है। रूप में तो हम हैं कि ईश्वर सर्वाव्यापक है पर इस सिद्धान्त के प्रश्न उ यदि ईश्वर सर्वाव्यापक है हमारे अंदर भी है हमारे बाहर भी है आगे पीछे दाये बाएं सब जगा विद्यमान है तो हमें ईश्वर का ज्ञान ईश्वर का आनन्द उपलब्ध क्यो न आनन्द मिलना चे ईश्वर का आनन्द सर्वाव्यापक है ईश्वर सर्वाव्यापक है हे आनन्द मिलना चे क्यो नी मिलता इ संशय उत्पन्नै कि यदि ईश्वर सर्वापक है तो आनन्द मिलना चाहिए और आनन्द नहीं मिलता तो हो सकता है सीशर सर्वाव्यापक न हो हि ऐसमानया संशय उत्पन्न होता अगर किमरे अग्नि जला देश तेज अग्नि जला दे तु कमरे मे पा सा दश व्यक्ति जिने बैठे हो तो उस अग्नि से गर्मी उन सबको मिलेगी सबको मिलेगी क्योंकि अग्नि पूरे कमरे में फैल गई व्यापक हो गई तो जो भी उस अग्नि के संपर्क में आएगा उस कमरे के अंदर बैठा होगा उसको उसकी गर्मी और प्रकाश मिलेगा इसी प्रकार से ईश्वर भी यदि सर्वव्यापक है और हमारे अंदर बाहर सब जगह पर है तो हमें भी उसका आनंद मिलना चाहिए नहीं मिलता तु संशय कि सर्वाव्यापक है अथवा कोई इसका उत्तर दे सकेंगे कि हे ईश्वर कनन्द क्यों नहीं मिलता हा अग्नि हा अग्निं यदितिहास जाने प्रभाव चेतनता लेकिन ये ईश्वर का आनन्दश् के में। वो को देगा जो इसका पात्र होगा पात्र होगा हो जो की करेगा से है, वी ईश्वरी आज्ञा अनुसारि केगा अनुभू य आनन्द जि चित्र से वो दिख नहीं पाता हाँ लेकिन पर प्रश्न तो ये था ना जी ये जो अग्नि है इसका एक सीमा जैसा हुआ है दूसरे बहा कोई बात अगर वो सबसे बड़े तो फिर वो अगर उसके हित महसूस यहाँ दृष्टान्त का इतना भाग लेना है जितने कमरे में अग्नि व्यापक है उतने क्षेत्र में जो जो लोग बैठे होंगे उनको तो गर्मी मिलती है ना इतना क्षेत्र अग्नि का है कमरा पूरा इतने में तो कमरे में अग्नि फैल गई हुआ अलग बात है पर उसको गर्मी तो मिलेगी ना जो भी कमरे में बैठा होगा तो उसको तो मिलेगी एक दिन एक व्यक्ति ने कहा जी आ, वहां तो हमारी ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है ईश्वर का आनंद लेने की हमारी इच्छा नहीं है इसलिए हमको नहीं मिलता ऐसा उसने उत्तर दिया तो हमने कहा कि अग्नि जो गर्मी देती है जो प्रकाश देती है वहां कमरे में जितने दस व्यक्ति बैठे होंगे उनकी इच्छा हो या ना हो गर्मी तो सबको बराबर लगेगी गर्मी तो सबको मिलेगी चाहे इच्छा हो चाहे ना हो क्योंकि वो व्यापक है हेतु है व्यापकता का जैसे अग्नि कमरे में व्यापक है कमरे में जितने लोग बैठे होंगे सबको गर्मी मिलेगी चाहे उनकी इच्छा ले, गर्मी लेने की हो चाहे ना हो वो तो मिलेगी सबको ऐसे ही किसी की इच्छा ईश्वर का आनंद लेने की हो या ना हो यदि ईश्वर व्यापक है तो व्यापकता के कारण उसको आनंद मिलना नहीं चाहिए चाहे इच्छा हो या ना हो आप पूछिए वहाँ जड़ और चेतन की तो तो ती ती ती ती अलग होगी जड़ है तो चेतन है लेने वाला लेने वाला है जड़ तो अपने आपको हो सकता है यहाँ तो दोनों चेतन है युक्त परमाच्छा का आनंद लेना है पर तो यहाँ इच्छा हो लेकिन देशों से युक्त है इसके लिए तो आनंद के अनुदान होगा एक व्यक्ति को ठंड ज्यादा लगती है और दूसरे को ठंड कम लगती है और यदि वो सग्नि वाले कमरे में बैठा हो तो चाहे किसी को ठंड ज्यादा लगती हो अर्थात उसको प्लेट ज्यादा पैसा सताते हो एक को कम सताते हो तब भी गर्मी तो दोनों को मिलेगी ठीक है आपने प्रयास अच्छा किया है प्रयत्न करना ही चाहिए तो पहले श्री रण ने ठीक उत्तर दिया था उसी उत्तर को मैं फिर से दोहराता हूं अग्नि वाले दृष्टांत में और ईश्वर के विषय में थोड़ा सा अंतर है दोनों में यद्यपि दृष्टांत में भी अग्नि को व्यापक बतलाया गया है और ईश्वर को साध्य के विषय में वो भी व्यापक बतलाया गया है फिर भी दोनों में एक अंतर है और वो अंतर यह है कि जो गर्मी है ऊषमा जो है वो अग्नि तत्व के नियंत्रण में नहीं है उसके अधिकार में नहीं है कार वो न्यन्त्रण न इत विचार न सकति अमुक व्यक्ति करूरत हैको गर्मि दू और अमुक व्यक्तिकर गर्मि न दू अथवा अमुक व्यक्ति इच्छा है गर्मि प्रयत्नता अथवा दूसरा व्यक्ति प्रयत्न न वो ऐेद न सकति इल अग्नि जपको होती है गर्मि सप्को मिलती वेदभा लेकिन ईश्वर के संबंध में ऐसी बात नहीं भले ही ईश्वर व्यापक है उसका आनंद भी सर्वव्यापक है तो भी उसका आनंद उसके अधिकार में है उसके नियंत्रण में है अग्नि की गर्मी के समान जो भी सामने आएगा उसी में चलता जाए ऐसा नहीं वे हिसाब नहीं चलता वो हिसाब से चलता है वो चेतन है अपने आनंद को अपने नियंत्रण में रखता है और जिस व्यक्ति को देखता है ईश्वर कि ये व्यक्ति योग्य है ये पात्र है इसने आनंद प्राप्त करने के लिए परिश्रम किया है पुरुषार्थ किया है तो अब इसको आनंद देना चाहिए उस उसको आनंद देता है और सबको नहीं देता अपने कंट्रोल में रखता है नियंत्रण में, में रखता है तो इसी बात को आज के मंत्र में इन तीन शब्दों में बतलाया गया है उत अमृतत्व से ईशानम जो शब्द थे मंत्र में उत अमृतत्व से ईशाना उतकाल है और और अमृत नाम है आनन्द का सुख का मोक्ष सुख का ईश्वरीय आनन्द है या ईश्वरीय सुख भी कह सकते हैं उशरीय उस सुख का ईशान स्वामी है मलिक हैका नयन्त्रक है ईश्वर जो हैने है सुख का नियन्त्र सुख उपयन्त्रणेता जिको योग्य समझता है, उसको देता जिको योग्य न समझता न जैसे राजा राजा अपने देश में अपनी प्रजा का निरीक्षण करता है उसके अधीन बहुत से कर्मचारी होते हैं राजकीय सेवा में वो सबका ध्यान करता है कि कौन व्यक्ति कैसा कार्य करता है सेवा में उसके पास बहुत संपत्ति है बहुत खजाना है परंतु वो सबका अध्ययन करता है और जो जो व्यक्ति अच्छा काम करता है राज्य के उति के, के हित के लिए, शासन के हित के लिए करता है प्रसं कार्यकर्ता हैको उस राजा परस्कार है। सबको नेता जिके पादने के लिए है सम्पत्तिबने के सबको नीता वो, सब वो योग्य पात्र उचित परस्कार देता असरं को जयत्न परिश्रम नहीं किं देता ीकम्पत्ति राजा अधिकार मे है ऐसे ही ये आनंद ईश्वर के अधिकार में है वो भी ऐसा ही करता है सब लोगों को देखता है कि कौन इनमें से मेहनत कर रहा है कौन परिश्रम कर रहा है तो जो जो परिश्रम करता है उसकी योग्यता के अनुसार उसको पात्र मान करके उसको आनंद से पुरस्कृत करता है उसको आनंद देता है अब जो परिश्रम नहीं करता उसको पात्र नहीं मानता ईश्वर और उसको अपना आनंद भी नहीं देता तो ये बात मंत्र में बदलाई गई अमृतत्व से वो अमृतत्व का सुख का आनन्द का ईशान स्वामी है वो उसके अधिकार में रहता है। और इस अमृत शब्द का और भी अर्थ है थोड़ा सा शब्द की गहराई में चले तो इस अमृत शब्द में दो शब्द जोड रखे हैं एक है अूसरा है मृत मृत का अर्थ मरा हुआ तो जो मर जाए उसको कहते हैं अमृत और उससे पहले अक्षर और जोड़ दें तो उसका उल्टा हो जाता है जो मरता नहीं है जो अमर है उसको अमृत कहते जो नष्ट नहीं होता अविनश्वर है नष्ट नहीं नाश को प्राप्त नहीं होता उसको अमृत कहते तो ईश्वर स्वयं अमृत है ईश्वर का आनंद भी अमृत है वो नष्ट नहीं होता ऐसे ही जीवात्मा भी कभी नष्ट नहीं होता उत्पन्न नहीं होता वो भी अनादि है और ऐसे ही एक तीसरी चीज और भी है उसका क्या नाम है प्रकृति वो भी अमृत है प्रकृति का भी कभी नाश नहीं होता संसार का नाश होता है प्रकृति का नाश नहीं होता संसार बनता भी है और बिगड़ भी जाता है पर प्रकृति न कभी बनती है और न कभी बिगड़ती है तो यहां अमृत शब्द से प्रकृति अर्थ भी लिया गया अमृत तत्व से ईशाना जो नाश को प्राप्त न होने वाली नष्ट न होने वाली जो मूल प्रकृति है जो बेसिक मटीरियल है यूनिवर्स का जो बेसिक मटीरियल है उसका नाम है प्रकृति तो वो जो मूल तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता उसका भी ईशाना उसका भी स्वामी ईश्वर है वो प्रकृति का मालिक भी परमात्मा है वो प्रकृति ईश्वर की संपत्ति है और वो उस सम्पत्ति को लेकर के ये सृष्टि की रचना करता है और हमारे सुख के लिए ये विविध प्रकार के पदार्थ बनाकर के देता है और हम इससे सांसारिक सुख भी उठाते हैं और मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करते हैं तो ईश्वर ही इस सृष्टि को बार बार बनाता है जब, जब भी सृष्टि बनाई गई ईश्वर ने बनाई आगे भी जब जब बनेगी ईश्वर ही बनाएगा ये प्रकृति जो कि संसार को बनाने की सामग्री है मेटीरियल है ये ईश्वर के अधिकार में है ईश्वर इसका मालिक है इसका स्वामी है वो अपनी उस संपत्ति से जगत को बनाता है हमारे सुख के लिए बनाता है और इसके साथ साथ ईश्वर जो है वो आनंद का मोक्ष सुख का भी अधिकारी है उसका भी स्वामी है और योग्य पात्र व्यक्ति को वो अपना आनंद देता है इस प्रकार की बातें आज के मंत्र में रूप से बतलायेगी सारी बात कहने का तात्पर्य क्या हुआ ईश्वर सृष्टि को बनाता है ईश्वर प्रकृति से बनाता है ईश्वर प्रकृति का मालिक है ईश्वर आनंद का मालिक है ये सब मेरा उद्देश्य क्या ईश्वर की उपासना करना अगर उससे सुख लेना है तो उसकी उपासना करो एक व्यक्ति शेष जी को कहता है शेष जी आप बड़े धनवान हैं आप बड़े बलवान हैं बे बुद्धिमान आप है आपे अन्नदाता है हैं सेटजि सम क्यो हे गीतकारेष्ठी समये क्यो हे गीतकार मतलता ईश्वर की स्तृति कते हि सृष्टि के बनाे है प्रकृतिलि है आपद के मलिक है सणोो के भण्डार मतल क्या हा कहने यो दो हो दो वर्णा कहे का मत का तो हम मंत्र में ये कहते हैं आप आनन्द कलिक हैं, आनन्द के राजा हैं, अधिकारी हैं, तो है मतले है कि हम उस आनन्द प्राप्तिष के लिए करें, प्रयत्न ईश्वर उपासना के उप आदेश का पालन के यो मन्त्र का मुख्य अभिप्राय अव शान्ति वा बाढ भयङ्कर आई है केवल उसी को कोते चले गए गे तु विषय बिकुल ओट महर केवल भेदो मे भेद महे आपौक पदार्थ भौतिक विज्ञान अर्थव्यवस्था अहारे सामं कोई वाद विवाद न सब कुछ वै है धन सब कुछ है ही सब कुछ है बौद्धिक विज्ञान ये सब कुछ है यह निराधार कल्पनाएं लोगों तो सीखिए समझिए अब आप मौन रहते हुए अपने ठीक था